शो टॉक, बिल्नी मंदिर दियाना बार नंबर टेन पहला प्रश्न आपने कहा सत्संग जागो सुबह पास ही है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 जो करना था वही किया न तो झुका न समझौते किए अपनी मौज में रहा अपनी मस्ती में रहा जरूर बहुत कठिनाइयां आई लेकिन वे सब कठिनाइयां भी चुनौतियां हैं और हर चुनौती आत्मा को निखारती दूसरा प्रश्न रिंदों के लिए तो मैखाना काबे के बराबर होता है मुर्सिद की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है दिनेश ऐसा ही है पियक्कड़ों के लिए तो मधुशाला ही काबा है ऐसा ही है कि शिष्यों के लिए तो गुरु की परिक्रमा कर लेना हज का पूरा हो जाना है मगर पियक्कड़ होना आसान नहीं पीना बड़ा जोखिम का काम बाहर की शराब पीना तो बहुत जोखम का काम नहीं भीतर की शराब पीना बहुत जोखिम का काम है क्योंकि बाहर की शराब तो घड़ी दो घड़ी को बेहोश कर जाती फिर होश आ जाता है अब भीतर की शराब तो जो बेहोश किया सो किया फिर होश कभी आता ही नहीं एक घूट भी उतर गई गले से तो तुम सदा के लिए दूसरे ही व्यक्ति हो जाते हो तुम्हारा पुनर्जन्म हो जाता संसार वही रहता है और तुम वही नहीं रह जाते इसलिए जगह जगह अड़चन आती ये देखा अभी सत्संग की अड़चन देखी यह पियकड़ोने का फल ठीक कहते हो रिंदों के लिए तो मैखाना काबे के बराबर होता है पियक्कड़ कोई हो तो जहां बैठ के पी ले वहां कांबा है जहां पियक्कड़ के पैर पड़ जाए वहां तीर्थ बनते हैं। नहीं तो तीर्थ बने कैसे काबा बना कैसे किसी पियक्कड़ की, की, की याद है किसी मोहम्मद की याद है गिरनार और शिखर जी बने कैसे किन्हीं पियक्डों की याद है किन्हीं महावीरों की किन्हीं पार्श्वनाथों की बोध गया कि जेरुसलम ये पैदा कैसे हुए सदियां बीत गईं, मगर यहां बैठ के जिन्होंने पी थी भीतर की शराब उनकी याद नहीं भूलती आज भी वहां गंध आती, आज भी वहां जाने वाला एक मस्ती के माहौल में डूबने लगता है सदियां बीत गईं, पीने वालों की याद पीने वालों की स्मृति पीने वालों की छाया अब भी उन स्थलों को घेरे हुए पीने वालों का प्रसाद उस मिट्टी को भी सोना कर गया है ऐसे तो तीर्थ बनते मगर पीना बहुत कम लोगों को आता है कुछ हैं जो भूल से बाहर की शराब को ही पी के समझ लेते हैं कि पहुंच गए हो गए सिद्ध वो भी चूक गए और कुछ हैं जो बाहर की शराब ही नहीं छोड़ते जो बाहर की शराब में सभी शराब में छोड़ देते हैं इस डर से कि पीने में खतरा है पीने में बेहोशी है कुछ हैं जो बाहर की शराब पी के बर्बाद हो जाते हैं और कुछ हैं जो बाहर की शराब से बच के बहुत बुद्धिमान हो जाते हैं और पीने का ढंग ही भूल जाते पीने का सलीका ही भूल जाते तो भीतर की शराब से वंचित रह जाते दोनों चूकते हैं बाहर की शराब पीनी नहीं है और भीतर की शराब जरूर पीनी तब कोई पहुंचता है दिल की यक सुई ने बेपरदा दिखाया था तुझे बीच में मुफ्त कदम आ गया बिनाई का तल्लीनता ताने तो तेरा पर्दा उठा दिया था तेरा घूंगट हटा दिया था मगर तभी बुद्धिमानी बीच में आ गई तभी समझदारी बीच में आ गई दिल की एक सुई ने बेपरदा दिखाया था तुझे बीच में मुफ्त कदम आ गया बिनाई का और जो पंडित को उपलब्ध हो गया तथा कथित ज्ञान को उपलब्ध हो गया वो चूका बाहर के पीने वाले चूक जाते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि बस यही शराब है दुनिया यह शराब है नहीं शराब का धोखा है अंगूरों से जो ढाली जाती है वो सिर्फ धोखा है आत्माओं में जो ढलती वह सच है असली मधुसालाओं में आत्मा की शराब ढलती आत्मा की शराब निचुड़ती कुछ तो प्रतीक्षा नहीं कर पाते क्योंकि भीतर की जो शराब है लंबी साधना से उपलब्ध होती है भीतर की शराब समाधि से उपलब्ध होती लंबी कठिन यात्रा है प्राणों से ही निचोड़नी होती है वह भीतर की सुरा तो कहां से लाऊ सब्र हजरत एयूब ए, ए साखी खुम आएगा सुराही आएगी तब जाम आएगा मैं कहां से इतना धीरेज लाऊं कहां से लाऊं सबे हज़रते हजरत अयुब की एक प्रसिद्ध संतोसी पैगंबर हुए उनके लिए कहा है सबरे हज़रते अयूब उन बहुत संतोसी पैगंबर की जैसी क्षमता थी प्रतीक्षा की वैसी प्रतीक्षा की क्षमता मैं कहां से लाऊं कहां से लाऊं सबे हज़रते अयूब ए की खुम आएगा सुराही आएगी तब जाम आएगा बड़ी देर लग रही जल्दबाजी में जो है वो बाहर की शराब पी लेगा क्योंकि बाहर की शराब बड़ी आसानी से मिलती बड़ी प्रतीक्षा चाहिए तो भीतर की मधुशाला का द्वार खुलता है वहां मारते ही रहो टक्कर वहां मारते ही रहो सिर एक दिन द्वार जरूर खुलता है मगर जब तुम पूरे प्राणपण से पुकारते हो तब द्वार खुलता है तो कुछ तो प्रतीक्षा नहीं कर पाते तो बाहर की व्यर्थ बातों में उलझ जाते हैं कुछ बाहर की व्यर्थता तो देख लेते हैं उस कारण बड़ी बुद्धिमानी को उपलब्ध हो जाते और फिर भीतर की यात्रा में वही बुद्धिमानी बाधा बन जाती मुंह पे आसिक के मोहब्बत की शिकायत ना से बात करने का भी नादा न करी आया आ गया था जो खराबात में पी लेनी थी तुझको सोहबत का भी जाहिद ना करी आया यहां भी आ जाते पंडित किस्म के लोग शास्त्री किस्म के लोग जो केवल शब्दों शब्दों में ही जीते रहे हैं वो आके भी बिना पिए चले जाते मुंह पे आसिक के मोहब्बत की शिकायत ना से प्रेमी के मुंह पर तो है उपदेशक प्रेम की निंदा मत कर वहां तो चुप रह क्योंकि प्रेमी के समक्ष तेरा बोलना अनुचित है तुझे प्रेम का पता ही क्या है वह तो प्रेमी को पता है मुंह पे आसिक के मोहब्बत की शिकायत ना से बात करने का भी नादा न ना करी आया कितना ही हो तू बुद्धिमान और कितना ही शास्त्रों का बोझ हो लेकिन तुझे अभी बात करने का भी तरीका नहीं आया आ गया था जो खराबात में पी लेनी थी और जब मधुशाला में आ ही गया था आ गया था जो खराबात में पी लेनी थी तुझको सोहबत का भी जाहिद न करीना आया तुझे सत्संग का भी ढंग नहीं आता तो पंडित हैं वो विवाद में पढ़ते हैं सत्संग नहीं कर सकते संवाद नहीं कर सकते सिर्फ विवाद कर सकते सत्संग तो संवाद का निचोड़ है सत्संग सोहबत तो किसी सदगुरु के पास चुप बैठने की कला है मौन बैठने की कला है निर्विचार बैठने की कला है और अगर कोई किसी सदगुरु के पास निर्विचार मौन बैठ जाए तो सुरा बहने लगती सुरा बह ही रही लेकिन तुम्हारे विचारों की दीवारें और तुम्हारे तर्क जाल और तुम्हारे सिद्धांत और तुम्हारे शास्त्र बड़ी बाधाएं खड़ी करते सुरा को तुम तक पहुंचने नहीं देते आ गया था जो खराबात में पी लेनी थी तुझको सौबत का भी जाहिद न करी ना आया मुक बचे हैं मुतहैयर मुतसिम साकी पीने वाले तुझे पीने का ना अंदाज आया शराब पिलाने वाले हैरान हैं और पीने वालों को पीने का करीना भी नहीं अंदाज भी नहीं पिलाने वाले सदा हैरान रहे हैं। बुद्ध ने पिलाई कृष्ण ने पिलाई और पीने वाले पीते ही नहीं तुम देखते हो अर्जुन को कृष्ण पिलाए जाते हैं और अर्जुन पीते ही नहीं इसलिए तो इतनी लंबी गीता चली नहीं तो एक बार आंख में देख लेता कृष्ण की सूरह डल जाती बात खत्म हो जाती बिना बात के बात हो जाती बिना कहे संवाद हो जाता मगर नहीं उठाया गया प्रश्न किए गया संदेह कृष्ण जैसे व्यक्ति के पास बैठकर भी बकवास में लगा रहा फिर भी शक है कि अंतता भी समझ पाया नहीं पाया या नहीं कहता तो अर्जुन यह है अंत में कि मेरे सब संदेह मिट गए मगर कौन जाने सिर्फ थक के कहता हो कि महाराज अब तुम तो थकते नहीं अब मेरी खोपड़ी और न खाओ मेरे सब संदेह मिट गए कौन जाने संभावना इसी बात की बहुत है कि ऊब गया होगा कि यह आदमी पीछा छोड़ने वाला नहीं ये लड़वा के रहेगा तो कहा होगा कि ठीक है महाराज अब जो होना है सो हो जाए तुमसे बातचीत करने से तो युद्ध में उतर जाना बेहतर है ऐसी ही भाव दशा हुई होगी तो उसने कहा कि मेरे सब संदेह गिर गए एकदम से सब संदेह गिर गए इतनी देर तक नहीं गिरे और फिर एकदम से गिर गए कोई आसार भी नहीं थे गिरने के और कृष्ण ने कोई ऐसी बात भी नहीं कह दी थी नहीं जिसमें गिर गए हों वो तो पहले से वही बात कह रहे थे बार बार वही बात कह रहे थे इधर से उधर से हर तरफ से वही बात कह रहे थे गीता में एक ही बात तो दोहराई गई फलाकांक्षा छोड़ दे फलाकांक्षा छोड़ दे समर्पण कर और क्या है एक छोटे से शब्द समर्पण में पूरी गीता आ जाती सर्वधर्मान परितज मा में शरणम ब्रज आजा मेरी शरण छोड़ सब कितनी बार तो कहा था समझ में नहीं आया फिर एकदम से आ गया संभावना इसी बात की कि अर्जुन थक गया जागा नहीं थक गया उसने कहा अब और हुजत करने से कोई सार नहीं और भीड़ भी लग गई होगी युद्ध का मौका था चारों तरफ लोग खड़े थे भीड़ लग गई होगी और उसको भीतर भीतर दिक्कत होने लगी होगी कि अब कब तक मैं प्रश्न पूछूं, लोग क्या कहेंगे कैसा जड़ बुद्धि और देर भी होने लगी होगी इतनी लंबी गीता तुम सोचो अठारह अक्षोणी सेना खड़ी बैंड बच चुके हैं बाजे बच चुके हैं संघनाद हो चुके योद्धा मरने मारने को तत्पर है मरने मारने में ऐसा रस है कि लोग अपने तीर चढ़ाए खड़े होंगे तलवारें निकाल ली होंगी और इतनी देर हुई जा रही तालें ठोंक रहे हैं और देर हुई जा रही नगाड़े बज रहे हैं और मल्ल युद्ध की तैयारी हो गई और ये अर्जुन व्यर्थ के प्रश्न पूछे जा रहा है भीड़ लग गई होगी लोगों में खुसर पुसर होने लगी होगी कि हद होगी इसको इतना बुद्धू कभी नहीं समझाता उसने देखी होगी कि हालत बिगड़ती जाती इससे लड़ना नहीं बेहतर इस बात की ही संभावना है कि थक के उसने कह दिया कि मेरे सब भ्रम गिर गए क्यों कहता हूं इस बात की संभावना क्योंकि इतिहास नहीं कहता कि अर्जुन कभी भी बुद्ध पुरुष बना अगर सारे संदेह गिर गए होते तो अर्जुन की गिनती भी अवतारों में होती बुद्ध पुरुषों में होती वह तो नहीं सच तो यह है कि अंतिम यात्रा में जब स्वर्ग की ओर चले पांडव तो सारे भाई धीरे धीरे गल गए अर्जुन भी गल गया युधिष्ठिर जब मोक्ष के द्वार पर पहुंचे तो सिर्फ उनका कुत्ता सांत था और कोई भी नहीं सब रास्ते में गल गए मोक्ष तक कोई भी नहीं पहुंच पाया अगर अर्जुन के सारे संदेह गिर गए थे तो फिर यह महाभारत की कथा कि मोक्ष की यात्रा में सब बीच में गल गए और मोक्ष तक केवल युधिष्ठिर पहुंचे और उनका कुत्ता पहुंचा शायद कुत्ता ही अकेला था जो निसंदिग्ध श्रद्धापूर्ण था जिसकी श्रद्धा में कोई संदेह नहीं था और इसलिए युधिष्ठिर ने मोक्ष में प्रवेश करने से इंकार कर दिया उन्होंने कहा पहले मेरा कुत्ता प्रवेश करे तो मैं प्रवेश करूं जिसकी इतनी श्रद्धा कि जब मेरे सब भाई गल गए मेरी पत्नी गल गई संगी साथी गल गए कोई यहां तक नहीं पहुंच पाया सब नीचे ही छूट गए सबके पड़ाव आ गए और रुक गए और मेरा कुत्ता भर मेरे साथ आया उसकी श्रद्धा रही होगी असंदिग्ध उस कुत्ते को कहा जा सकता है वह बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ अर्जुन को तो नहीं कहा जा सकता कृष्ण जैसे व्यक्ति का साथ हो तब भी कहां सत्संग हो बात बाग बचे हैं मुतहयर, मुतफसिम साकी पीने वाले तुझे पीने का अंदाज ना आया पिलाने वाले आते रहे आते रहे पैगंबर तीर्थंकर मसीहा पिलाने वाले आते रहे और तुम हो कि बैठे हो पीते ही नहीं लेके खुद पीर मुगा हाथ में मीना आया मैं कसो शर्म की इस पर भी न पीना आया खुद परमात्मा भी बहुत बार लेके सुराही आ गया है लेके खुद पीरे मुगा हाथ में मी, मीना आया मैं कसो शर्म की इस पर भी न पीना आया कैसे मैं कसो, कैसे कड़ हो परमात्मा भी सामने खड़ा हो तो भी तुम झिझकते हो पीने से तुम हजार हजार तर्क खड़े कर लेते हो न पीने के लिए तुम बड़े बड़े संदेह कर लेते हो न पीने के लिए तुम बड़े सिद्धांतों के जाल रच लेते हो न पीने के लिए पियक्कड़ होना दिनेश आसान नहीं बात तो ठीक है रिंदों के लिए तो मैखाना काबे के बराबर होता है मगर रिंद तो होने चाहिए रिंद हो तो मैखाना जरूर काबे के बराबर है काबा क्या है फिर लेकिन पियक्कड़ हो कोई और मुर्सिद की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है सच लेकिन शिष्य कहां बहुत खोजो तो विद्यार्थी मिलते विद्यार्थी का मतलब होता है जो सूचनाएं संग्रहित करने में उत्सुक है शिष्य का अर्थ होता है जो ज्ञान की ज्योति बनने के लिए आतुर है परमात्मा के संबंध में जो जानना चाहता है वह विद्यार्थी और परमात्मा को जो जानना चाहता है वह शिष्य मगर परमात्मा के संबंध में जानना बहुत आसान है परमात्मा को जानना बहुत कठिन है परमात्मा को जानने वाले को तो अपने को गमाना होता है खोना होता और जो अपने को खोता है उसे तो लोग पागल समझते हैं यहां बुद्धिमान तो विद्यार्थी होने पर रुक जाते यहां तो दीवाने ही जाते हैं परमात्मा के जानने को क्योंकि परमात्मा को जानने का असली अर्थ होता है परमात्मा हो जाना जिसने उसे जाना वह वही हो गया बूंद सागर को तभी जानेगी जब सागर में गिर जाए और सागर हो जाए जब अहल होश कहते हैं अपसाना आपका सुनता है और हंसता है दीवाना आपका वो जो बुद्धिमान है वो जो परमात्मा की बात करते तो जो परमात्मा के दीवाने हैं जो जानने वाले वो हंसते पंडितों की बात सुन के परमहंस हंसते हैं जब एहल होश कहते हैं अफसाना आपका क्योंकि उन्हें कहानी आपकी पता ही नहीं है और कहे जा रहे हैं। राम कथा कहने वाले कितने लोग हैं राम को कौन जानता है और राम को बिना जाने तुम कितनी ही राम कथा कहो कितनी ही कुशलता से कहो कितने ही सुसंबद्ध तुम्हारी तर्क सरणी हो मगर राम को बिना जाने राम कथा कहोगे तो दीवाने हंसेंगे और दीवानों के हंसने के पीछे राज वो है वो हंसते हैं इसलिए कि तुम्हें जिसका पता नहीं उसकी बातें कर रहे हो जिसकी तुम्हें कोई खबर नहीं जिसका तुम्हें सपने में भी कभी प्रतिबिंब नहीं मिला उसकी बातें कर रहे हो औरों की बातें छोड़ो अभी कुछ दिन पहले मुरारजी देसाई ने अहमदाबाद में रामायण पर प्रवचन दिए अलीगढ़ में मुसमान मुसलमान जलाए जाते रहे और मारे जाते रहे उसी वक्त और मुरारजी देसाई रामायण की कथा करते रहे अहमदाबाद में यह भी खूब है और मुरारजी देसाई को रामायण से क्या लेना देना है मगर राजनेता हर तरह के इंजाम करता है हिंदू इससे खुश होते हैं तो चलो रामायण चलो इससे वोट मिलती तो रामायण मुसलमान की वोट लेना हो तो अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान सन्मति का मतलब होता है मुझे वोट देना किसी और को दी तो वो सन्मति नहीं ये बातें जिन्होंने परमात्मा का थोड़ा सा स्वाद लिया उन्हें बड़ी हंसी आई मोरारजी देसाई रामायण पर बोल रहे हैं ये देख के कोई परमहंस ना हंसेगा क्या बहुत हंसी आएगी तो खूब मजा हो गया ये तो अंधे प्रकाश पर प्रवचन दे रहे हैं ये बहरे शास्त्रीय संगीत की आलोचना कर रहे हैं समालोचना कर रहे हैं विश्लेषण कर रहे हैं जिन्होंने कभी प्रेम नहीं जाना वो प्रेम के काव्य लिख रहे हैं महाकाव्य लिख रहे हैं इनकी सब बातें व्यर्थ होंगी दो कोड़ी की होंगी मगर इनकी बातें भी चल जाती हैं क्योंकि बाकी भी अंधे तो अंधों में अंधों की चल जाती सच तो यह है कि अंधों में आंख वाले की चलना मुश्किल हो जाती क्योंकि आंख वाला जो कहता है अंधे कैसे उससे राजी हो अंधा जब कोई कुछ कहता है तो अंधे राजी हो जाते क्योंकि उनका भी अनुभव वही है तालमेल बैठ जाता है अंधे अंधों में बड़ा संबंध हो जाता है राजनीति अंधों के द्वारा अंधों को मार्गदर्शन देने का ही नाम है और धर्म आंख वालों के द्वारा अंधों को लेकिन हर धार्मिक व्यक्ति को अड़चन आ जाती है क्योंकि अंधे नाराज होते हैं उनकी धारणाएं टूटती हैं उनकी मान्यताएं टूटती हैं और उनका अहंकार टूटता है यह बात जान के कि हम अंधे हैं और अंधों की भीड़ है अगर लोकतांत्रिक ढंग से निर्णय करना हो तो जो अंधे कहें वही सच है। आंख वाले तो कभी कबार होते आंख वालों के लिए तो पियक्कड़ होना जरूरी है शिष्य होना जरूरी है। तभी आंख खुलेगी सागर हमारा मीना हमारा जन्नत हमारी तोबा हमारा दाता के दर से लेकर फिरेंगे भर देगा एक दिन कासा हमारा मैं पर किसी को खुम पर किसी को साकी पे अपने दावा हमारा वो जो पियक्कड़ है वो कहता है हमें कोई शराब का भी दावा नहीं है सुराही का भी दावा नहीं है प्याले का भी दावा नहीं छोटी मोटी बातों की हम फिक्र नहीं करते हमने तो साकी पर दावा कर लिया है हमने तो मालिक पे दावा कर लिया है और उसको पा लिया तो सब पा लिया मैं पर किसी को खुम पर किसी को साकी पे अपने दावा हमारा भक्त तो भगवान पर दावा कर लेता है भक्त तो भगवान का दावेदार है और सब उसका है इसलिए भगवान का जिसने हाथ पकड़ लिया सारे संसार का साम्राज्य उसका है फिर तो उसके इशारे पर हवाएं चलने लगती उसके इशारे पर फूल खिलने लगते असर देखो जरा लगजिस में या साकी के कहने का फरिश्ते से दौड़कर बाजू हमारा थाम लेते वो तो जब भी कहता है या मालिक या साकी जब भी याद कर लेता परमात्मा की असर देखो जरा लगजिस में या साकी के कहने का कभी लड़खड़ाता है कभी पैर डगमगाते और डगमगाते हैं बहुत क्योंकि जो पिएगा उसके डगमगाएंगे असर देखो जरा लगजिस में या साकी के कहने का दौड़ कर बाजू हमारा थाम लेते फिर तो सारा अस्तित्व से थामता है देवदूत दौड़ दौड़कर उसके बाजू थाम लेते पीने वाला गिरता ही नहीं भीतर की शराब की बात कर रहा हूं तुम भूल के बाहर की शराब की बात मत समझ लेना पीने वाले लड़खड़ाते तो हैं मगर गिरते नहीं उनका लड़खड़ाना भी एक भांति का नृत्य है उनका लड़खड़ाना भी एक आनंद उत्सव है दिनेश बात तो यही है रिंदों के लिए तो मैखाना कावे के बराबर होता है मुर्शिद की गली का हर फेरा एक हज के बराबर होता है तीसरा प्रश्न प्यारे प्रभु ये तनमन जीवन सुलग उठे कोई ऐसी आग लगाए है कोई ऐसी आग लगाए प्रेम पथ पर चला है राही मारग चला नहीं जाता हाथ पकड़कर मुझ अंधे को हरि की ओर झुकाए है कोई ऐसी आग लगाए तरु इसके पहले कि हम परमात्मा को खोजें परमात्मा हमें खोज रहा है इसके पहले कि हम उसे पुकारें उसने हमें पुकार दे ही दी है पुकार ही रहा है अनंत काल से सच तो यह है जानने वालों का कहना यह है कि जब भी कोई व्यक्ति परमात्मा को खोजने निकलता है उसका अर्थ केवल इतना ही है कि परमात्मा ने उस व्यक्ति को खोज लिया है जब भी कोई उसकी तलाश में निकलता है उसका अर्थ इतना ही है कि परमात्मा ने कहीं किसी गहरे में उसके हृदय पर अपना हाथ रख ही दिया है हमारी खोज भी तो छोटी सी होगी हमारी छोटी सी खोज उस विराट को कैसे पा सकती और हमारी खोज भी तो अंधी होगी अज्ञान की होगी अज्ञान की खोज की निष्पत्ति ज्ञान में कैसे हो सकती अंधे की खोज की निष्पत्ति किसी गड्ढे में किसी खाई में गिरने में तो हो सकती मंजिल पर पहुंचने में कैसे हो सकती जरूर जो पहुंचते हैं उसके सहारे ही पहुंचते वही पहुंचाता है तो पहुंचते हैं वही संभालता है तो संभलते हैं यही तो भक्ति शास्त्र की मौलिक मान्यता है धारणा है उसकी आधारशिला है कि हमारे किए कुछ भी ना होगा वही कुछ करेगा तो होगा इसका यह अर्थ नहीं कि हम काहिल और सुस्त हो जाएं और बैठ जाएं और कुछ ना करें नहीं जो हमसे बन सके हम जरूर करें लेकिन यह भी याद रखें कि हमारा प्रयास हमारा ही प्रयास छोटा सा हमारा प्रयास इतना ही कर सकता है कि उसके बढ़े हुए हाथ को जो हमारे हृदय को छू रहा है हमें पहचानवा दे। छोटा बच्चा रोता है मां के लिए रोने से कोई मां के आने का कार्यकार का संबंध नहीं कोई रोने के कारण मां को आना ही चाहिए ऐसी अनिवार्यता नहीं लेकिन बच्चा रोता है तो मां के आने की सुगमता हो जाती बच्चा यह सोचे कि मेरे रोने से तो आने का कोई का संबंध नहीं तो रोक के क्या करूं जब चाप पड़ा रहा तो शायद मां को दौड़ने का अवसर ही ना आएगा बच्चा रोए भी और जानना चाहिए कि रोने भर से उसके आने की कोई अनिवार्यता नहीं कोई ऐसा नहीं कि सौ डिग्री तक पानी गर्म किया तो भाप बनना ही चाहिए बने तो कार्य और कभी बने कभी ना बने तो उससे बात जाहिर हो जाती कि कार्य का संबंध नहीं तुम रो तो परमात्मा आता है लेकिन अनिवार्यता नहीं क्योंकि तुम्हारे रोने में अगर हृदय ना हो अगर अनौपचारिक प्रेम ना हो अगर समग्र समर्पण ना हो तो तुम्हारा रोना ऊपर ऊपर होता है वह आवाज दूर दूर तक आकाश तक पहुंच ही नहीं पाती वह रोना इतना उथला होता है कि तुम्हारे ही अंत तक नहीं पहुंच पाता लेकिन अगर तुम प्राणपन से रो तो एक बात समझ में आनी शुरू हो जाती कि मैंने रोना शुरू किया उसके पहले उसका हाथ आ गया है शायद तेरी मोहब्बत कोई चुरा रहा है बनकर नसात रूहे महजू पर छा रहा है रूहे तरब की सूरत गम में समा रहा है अशकों में मुस्कुराकर आहों में गा रहा है शायद तेरी मोहब्बत कोई चुरा रहा है बेसमत और बेइजत बेसमत और बेजीहत एक आलम है और मैं हूं एक शहर एक फजाए मोबहम है और मैं हूं जैसे बगैर भूले कुछ याद आ रहा है शायद तेरी मोहब्बत कोई चुरा रहा है रातों को नींद बनकर छिपता हुआ नजर से दिल में मेरे समाने आंखों की रह गुजर से मुझको सुला सुलाकर ख्वाबों में आ रहा है शायद तेरी मोहब्बत कोई चुरा रहा है जिस तरह दोस्त गुजरे दीवानावार कोई और फिर उसे पुकारे बेइख्तियार कोई मेरे करीब होकर इस तरह जा रहा है शायद तेरी मोहब्बत कोई चुरा रहा है छेड़ा है साज माय है कामिल फलक पे जाकर मशहूर कर रहा है किरणों की लय में गाकर बेसोत और बेसदा एक नगमा सुना रहा है शायद तेरी मोहब्बत कोई चुरा रहा है तरु कोई हृदय को चुराने आ गया है इसलिए तो हमने भगवान को एक नाम दिया हरि, हरि का अर्थ होता है जो हृदय को चुरा ले हरण कर ले हरि का अर्थ होता है चोर दुनिया की किसी भाषा में ऐसा प्यारा शब्द भगवान को नहीं दिया गया बड़े ऊंचे ऊंचे शब्द दिए गए राम रहीम रहमान अल्लाह जिहोवा सब बड़े बड़े शब्द हैं किसी का अर्थ होता है महा करुणावान किसी का अर्थ होता है महादानी किसी का अर्थ होता है महास्रष्टा लेकिन हमने जो शब्द दिया है उसका कोई मुकाबला नहीं हरी जैसा कोई शब्द दुनिया में नहीं है हरी का अर्थ होता है चोर जो चुराही ले जाए तुम बचाए रहो बचाए रहो बचाए रहो जिंदगी जिंदगी मगर एक दिन वह चुराही ले जाएगा शायद तेरी मोहब्बत कोई चुरा रहा है और जब हरि चुराने आए तो बाधा न डालना बस इतना ही भक्त को करना अड़चन न डालना द्वार दरवाजे खुले छोड़ देना चोर जब आए तो अतिथि मानना स्वागत करना बंधनवार सजाना चोर जब आए तो अपने हृदय को खुद ही उसके चरणों में रख देना इतनी ही तो भक्त की कला है छेड़ा है साजे कामिल फलक पे जाकर ये चांद तारों में किसका गीत गूंज रहा है ये कौन बांसुरी बजा रहा है चांद तारों में ये कौन सितार छेड़ दिया है छेड़ा है साजे माह कामिल फलक पे जाकर ये पूरे चांद में किसकी वीणा बज रही है छेड़ा है साजे माह कामिल फलक पे जाकर मशहूर कर रहा है किरणों की लय में गाकर एक एक किरण उसकी बांसुरी की आवाज है बेसौत और बेसदा और ऐसी आवाज जो ध्वनि विहीन अनाहत जिसमें कोई शोरगुल नहीं जो शून्य है शून्य संगीत बेसौत और बेसदा एक नगमा सुना रहा है शायद तेरी मोहब्बत कोई चुरा रहा है बनकर नसात रूहे महजू पर छा रहा है रूहे तरफ की सूरत गम में समा रहा है अस्कों में मुस्कुराकर आहों में गा रहा है शायद तेरी मोहब्बत कोई चुरा रहा है तरु चुरा लेने देना बाधा ना डालना रुकावट ना डालना ये चोर नहीं है ये मित्र है ये चोरी नहीं है क्योंकि इस चोरी में केवल तुम्हारे बंधन और तुम्हारी जंजीरें चुराई जाएंगी इस चोरी में केवल तुम्हारा काराग्रह तोड़ा जाएगा इस चोरी में कैद तो मिटेगी मुक्ति उपलब्ध होती चौथा प्रश्न प्रभु तेरो नाम जो ध्या सपायो सुख लायो तेरो नाम जब से तेरी मर्जी पे सब छोड़ा है तब से जो कुछ हो रहा है इससे गुणा आश्चर्य विमुक्त है गुणा जो भी छोड़ता है वही चकित होता है क्योंकि कर कर के जो नहीं हो पाया वो छोड़ने से होता है अपने से जो नहीं हो पाया जब हम कर असहाय उसके चरणों में गिर जाते हैं तत् क्षण हो जाता है कुछ चीजें हैं जो करने से होती वे सब छोटी छोटी चीजें हमारा करना ही बहुत छोटा छोटा हमारे हाथ कितने बड़े हां रेत भरनी हो तो इस हाथ में भरी जा सकती कंकड़ पत्थर उठाने हो तो उठाए जा सकते चांतारे तो नहीं हाथ की सामर्थ कितनी है? सागर तो इन चुल्लुओं में नहीं भरे जा सकते और परमात्मा सागर है परमात्मा विस्तीर्ण है इसलिए तो हमने उसे ब्रह्म कहा ब्रह्म का अर्थ होता है जो फैलता ही चला जाता तुम जान के चकित होगे आधुनिक भौतिकी इस सिद्धांत को अभी अभी खोजी कि जगत रोज रोज विस्तीर्ण हो रहा है ये जो विश्व है एक्सपांडिंग यह विस्तीर्ण होता विश्व है यह वैसे ही कब ऐसा नहीं है यह फैल रहा है और बड़ी तेजी से फैल रहा है यह फैलता ही चला जा रहा है यह चांद तारे तुमसे रोज दूर होते चले जा रहे हैं बड़ी तीव्र गति से प्रकाश की गति से अस्तित्व तो फैल रहा है प्रकाश की गति बहुत है एक सेकंड में एक मील जो तारा तुम देख रहे हो रात में वो प्रति सेकंड एक लाख छियासी हजार मील तुमसे दूर होता जा रहा उसकी अत्यधिक गति के कारण ही तो तुम्हें झिलमिलाहट मालूम होती तारे जो झिलमिलाते मालूम होते हैं वो इसीलिए वो इतनी तेजी से भाग रहे हैं ठहरे ही नहीं है ठहरे होते तो झिलमिलाहट नहीं होती सारा अस्तित्व फैलता जा रहा ये तो अभी खोजा है भौतिक शास्त्रियों ने लेकिन इस देश में हमने करीब दस हजार साल से परमात्मा को नाम दिया ब्रह्म अगर ब्रह्म का ठीक ठीक अंग्रेजी में अनुवाद करो तो एक्सपेंशन होगा जो फैल रहा है ब्रह्म से ही शब्द बना है विस्तार विस्तीर्ण बृहत जो बड़ा होता जा रहा है वही ब्रह्म इस जगत को हम ब्रह्मांड कहते हैं। ये उसका प्रगट रूप है इस विराट को कैसे हम आदमी की छोटी छोटी मुट्ठियों में भरेंगे यह तो मुट्ठी खोल के पाया जाता मुट्ठी बांध के नहीं पाया जाता और मुट्ठी खोलने का अर्थ है समर्पण तू तो ठीक कहती है गुणा प्रभु तेरो नाम जो ध्यायो सब पायो सुख लायो तेरो नाम जब से तेरी मर्जी पे सब छोड़ा तब से जो कुछ हो रहा है इससे गुणा आश्चर्य विमुग्ध है जो भी छोड़ेगा उसकी मर्जी पे वो आश्चर्य विमुक्त हो जाएगा एक घर छूटता है, सारे घर अपने हो जाते एक आंगन छूटता है, सारे आकाश अपने हो जाते एक बूंद छूटती है सारे सागर अपने हो जाते और सबसे बड़ा आश्चर्य जो घटता है वही है अतीत खो जाता है भविष्य खो जाता है वो वर्तमान में स्थिरता हो जाती हमारी भविष्य की इतनी चिंता क्या है क्योंकि अपने सिर पर उठाए ये करना ये करना ऐसा करना ऐसा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा हजार चिंताएं दुश्चिंताएं मन को घेरती सफलता मिलेगी या नहीं मेरी आकांक्षाएं पूर्ण हो पाएंगी या नहीं संभावना तो बहुत कम लगती है कि आकांक्षाएं पूर्ण हो क्योंकि कभी किसी की नहीं हुई तुम अपवाद नहीं हो सकते हो इसलिए डर भी लगता है पैर भी कपते हैं प्राण भी कपते हैं भीतर आदमी भयभीत रहता है सब तरह की योजनाएं बनाता है सब तरह के जाल रचता है विचार खोजता है और फिर भी हारता है फिर भी टूटता है चिंता का अर्थ होता है भविष्य मेरे अनुकूल हो सकेगा या नहीं और चिंता का यह भी अर्थ होता है कि अतीत जैसा हुआ काश वैसा ना होता अतीत के संबंध में भी लोग चिंता करते हैं कि कल मैंने जो ऐसा काम किया अगर ना करता अब हद हो गई मूढ़ता की जो हो गया सो हो गया अब उसे अन किया नहीं किया जा सकता अब कोई उपाय नहीं मगर लोग बैठ के सिर धूंते कि मैंने यह बात ना कही होती कि मैंने यह काम ना किया होता लोग बड़ा पश्चाताप करते हैं। और इन पश्चाताप करने वाले लोगों को तुम धार्मिक भी कहते हो धार्मिक और पश्चाताप तो तो धार्मिकता मूढ़ता का ही दूसरा नाम होगा धार्मिक पश्चाताप नहीं करता पश्चाताप का तो अर्थ ही यह है कि जो मैंने किया वैसा न करता ऐसा न होता वैसा होता मगर जो हो गया हो गया उससे अन्यथा अब कुछ हो नहीं सकता धार्मिक व्यक्ति वह है जो अतीत को ऐसे छोड़ देता है जैसे सांप अपनी कैंचुली को छोड़ देता पीछे लौट के भी नहीं देखता पश्चाताप धार्मिक नहीं है पश्चाताप तो मन का ही उपद्रव है पश्चाताप पीछे की तरफ मन का उपद्रव है और चिंता भविष्य की तरफ मन का उपद्रव है और जिसने सब परमात्मा पे छोड़ दिया उसको क्या होता वो कहता परमात्मा ने जैसा करवाया वैसा हुआ और परमात्मा जैसा कल करवाएगा वैसा होगा मैं क्यों बीच में आऊं जिसने सब परमात्मा पे छोड़ दिया उसकी चिंता गई उसका पश्चाताप गया और जहां चिंता नहीं पश्चाताप नहीं वहां अतीत नहीं भविष्य नहीं वहां समय मिट जाता है और समय का मिट जाना ही शाश्वत की उपलब्धि समय का शून्य हो जाना ही शाश्वत में प्रवेश है उस प्रवेश का द्वार वर्तमान का क्षण जहां अतीत नहीं भविष्य नहीं वहां वर्तमान का क्षण अपने द्वार खोल देता है। तुम वर्तमान में कभी होते ही नहीं वर्तमान में तो सिर्फ भक्ति ही हो सकता है क्योंकि भक्त को कोई चिंता ही नहीं मारेगा तो मरेंगे जिलाएगा तो जिए उसके हाथ से मरने में भी मजा है और उसके हाथ से जीने में भी मजा है हाथ तो उसके हैं मरने और जीने की किसको फिक्र है गर्दन काटेगा तो वही काटेगा अगर वही काटने वाला है तो मजा ही मजा है और कल अगर उसने गलत करवा लिया था उसकी मौज उसका कोई प्रयोजन होगा और ठीक करवा लिया था तो उसकी मौज उसका कुछ प्रयोजन होगा न तो भक्त ठीक करने का अहंकार लेता है और ना गलत करने का अपराध भाव लेता भक्त बड़ी अद्भुत दशा है न ठीक करने का अहंकार कि मैंने ऐसा किया कि मैंने वैसा किया कि इतना दान किया इतना पुण्य किया इतने उपवास किए इतने व्रत किए भक्ति ये करता ही नहीं भक्त कहता करता मैं हूं ही नहीं करता एक है उसने जो करवाया वो किया कभी उपवास करवाए तो उपवास किए और कभी व्रत करवाए तो व्रत किए मैं कौन हूं भक्त के लिए न कोई पुण्य है न कुछ पाप है अनुठी कहानी कबीर के घर सुबह सुबह बहुत लोग आते थे भजन कीर्तन को और जब वो जाने लगते तो कबीर कहते अरे भाई जाते कहां भोजन तो कर जाओ वो भीड़ भड़क कर रोज भोजन करती कबीर गरीब आदमी जुलाहे किसी तरह कपड़ा बुन बुना के बेचते इतने लोगों को रोज भोजन कहां से करवाएं पत्नी परेशान बेटा परेशान आखिर बेटे ने एक दिन कहा कि बहुत हो गया अब ये बंद करो हम कहां से लाएं? अब तो गांव में कोई उधार देने को भी राजी नहीं बेटे ने क्रोध में कहा कि क्या हम चोरी करने लगे कबीर तो गदगद हो गए उन्होंने कहा अरे तो ना समझ पहले क्यों नहीं बताया इतने दिन से परेशान हो रहा था पहले क्यों नहीं कहा कमाल तो बहुत हैरान हुआ कबीर का बेटा उसका नाम था कमाल तो बड़े ही हैरान हुआ कि क्या कह रहे हैं समझे भी मेरी बात कह नहीं उसने कहा आप समझे भी कि नहीं मैं कह रहा हूं क्या चोरी करने लगे कबीर ने कहा तो ये पहले ही सोचना था ना बेटा इतने दिन तक क्यों उधार मांगता रहा जब ये तरकीब भी है कमाल भी था तो कबीर का ही बेटा उसने कहा अच्छा तो ठीक तो मजाक समझ रहे हो तो मजाक कर रहे हो आज ही रात जिद्दी था बेटा भी रात चलने लगा तो उसने कबीर से कहा आप भी चलिए चोरी करने जा रहा आप भी चलिए क्योंकि अकेले से मैं कितना ला सकूंगा बनिए की दुकान में सेंध लगाएंगे गेहूं का एक बोरा खींच लाएंगे फिर खिलाओ जितने दिन खिलाना है लोगों को फिर देखेंगे जब दोबारा मौका आएगा सोचा था कबीर अब बात बदल देंगे कहेंगे मैं तो मजाक कर रहा था मगर कबीर उठ के खड़े हो गए कि चल जैसे मंदिर पूजा करने जा रहे हूं चल अब तो कमाल के भी पैर लड़खड़ाने लगे मगर उसने भी कहा कि तर्क को आखिर तक खींचना जरूरी बात तो पूरी पक्की पता चल जाए कि कहां तक जा सकती है बात सेंध लगाने लगा और कबीर खड़े देखते रहे तब भी नहीं रोका सोचा था कि जब सेंध लगाने लगूंगा तब कहेंगे अरे ना समझ मजाक भी नहीं समझता सेंध भी लग गई बेटे ने सोचा शायद अब कहें अब कहें मगर कबीर चुप ही खड़े हैं बेटा सेंध लगा के बैठा कभी न कब तू क्या कर रहा अब जाता क्यों नहीं भीतर उस बेटे ने सिर से हाथ मार लिया कि हद हो गई ये तो दिखता है चोरी करवा के रहेंगे ये किस तरह की बात हुई ये बड़ी अनूठी घटना है कबीर के जीवन में। बेटा भीतर गया आखिर कबीर का ही बेटा था उसने कहा कि मैं भी कुछ हारने वाला नहीं बात को आखिर तक ही ले जाना पड़ेगा मगर निर्णय होना ही चाहिए वो एक बोरा किसी तरह खींच खांच के लाया सोचा कि शायद अब कहेंगे क्या बस बहुत हो गए अब चल घर छोड़ दो बोरा वही कबीर ने कुछ कहा तो बेटा ने समझा कि आप कह रहे हैं लेकिन कबीर ने यह कहा कि जाके घर के लोगों को तो जगा दे कि चोरी हो गई कि कोई तुम्हारा बोरा लिए जा रहा है इतना तो अपना कर्तव्य है कि घर के लोगों को जगा दें फिर उसकी मर्जी फिर जो हो सो तो उसने कहा यह भी खूब चोरी रही यह पहले क्यों नहीं आपने कहा कि घर के लोगों को जगाना पड़ेगा इतना तो करना पड़ेगा घर के लोग सोए हैं उनको बेचारों को पता नहीं कि क्या हो रहा है कि भगवान हमसे क्या करवा रहा है इतना तो हम कर सकते हैं कि घर के लोगों को जगा दें फिर जो उसकी मर्जी भक्त की ऐसी दशा है जो उसकी मर्जी भक्त शुद्ध वर्तमान में ठहर जाता है ना उसे पाप है कुछ न पुण्य है कुछ ये बड़ी ऊंची बात है यह द्वंद्वातीत बात है यह अतिक्रमण है सारे भेदों का इस दशा में वर्तमान का क्षण सब कुछ होता है ना पश्चाताप है ना पुण्य का दर्प है शरद चांदनी बरसी अंजुरी भरकर पी लो ऊंग रहे हैं तारे सिहरी सरसी ओ प्री कुम ताकते अनझे क्षण में तुम भी जी लो देखते हो चांद तारे अभी जी रहे फूल अभी खिल रहे नदियां अभी बह रही सागर अभी उत्ताल तरंगों से भरे हवाएं अभी गुजर रही वृक्षों से वृक्ष अभी हरे न तो वृक्षों को कल की कोई याद है न आने वाले कल की कोई चिंता है न चांदारों को कल का पता है न आने वाले कल का कोई पता है ऐसे ही तुम भी जी सकते हो और ऐसे जीने का नाम ही धर्म है ध्यान है सरद चांदनी बरसी अंजुरी भरकर पी लो ऊंग रहे हैं तारे सिहरी सरसी ओप्री कुमुद ताकते अंझिप क्षण में तुम भी जी लो सींच रही है ओस हमारे गाने घने कोहासे में झिपते चेहरे पहचाने खंभों पर बत्तियां खड़ी हैं सीठी ठिठक गए हैं मानो पल आने जाने उठी ललक ही उमगा अनकहनी अलसानी जगी लालसा मीठी खड़े रहो ढिंग गहोहात पाहुन मनभाने ओपरी रहो साथ भर भरकर अंजुरी पीलो बरसी शरद चांदनी मेरा अंतस स्पंदन तुम भी क्षण क्षण जी लो ओपरी कुमुद ताकते अनझिप क्षण में तुम भी जी लो समर्पण ले आता तुम्हें क्षण में चिंता गई स्मृति गई कल्पना गई अचानक तुम पाते हो अपने को अभी और यहां और अभी और यहां परमात्मा है अभी और यहां अस्तित्व है उसी क्षण छलांग लग जाती अहंकार पाया ही नहीं जाता अहंकार जीता है अतीत में और भविष्य में वर्तमान में उसकी मृत्यु हो जाती वर्तमान अहंकार की मृत्यु और जहां अहंकार नहीं वहां जो है वही है और तब बड़ा चकित हो उठता है हृदय विस्मय विमुक्त अवाक आंखों पर भरोसा नहीं आता कानों पर भरोसा नहीं आता क्योंकि कान उन ध्वनियों को सुन लेते हैं जो ध्वनिया नहीं है और आंख उस रूप को देख लेती जो रूप में अटता नहीं है और हृदय उस मेहमान को उस पाहुन को पहचान लेते, जो सदा सदा से मौजूद था न मालूम हम कैसे उसकी तरफ पीठ किए रहे न मालूम हम कैसे अंधे थे या कि आंखें बंद किए रहे न मालूम हम किसनी गहन निद्रा में सोए थे छठवा प्रश्न उस परम परम्परी का निर्वचन क्यों नहीं हो सकता है जिसका अनुभव हो सकता है उसका निर्वचन क्यों नहीं यह बात महत्वपूर्ण है नई नहीं है बहुत पुरानी है अति प्राचीन है यह प्रश्न सदा सदा पूछा गया है पश्चिम के एक आधुनिक दार्शनिक लुडविग विडगस्टीन ने इस प्रश्न को बेहद बहुत प्रगाढ़ता से फिर इस सदी में उठाया था कि जो अनुभव किया जा सकता है वह निश्चित ही कहा जा सकता है और जो कहा नहीं जा सकता वो अनुभव ही नहीं किया गया होगा लेकिन विटकिंसटीन सही नहीं ऐसे भी अनुभव हैं जो अनुभव तो होते मगर कहे नहीं जा सकते सैड विटगिंसटिन ने किसी को कभी प्रेम नहीं किया दार्शनिक तार्किक करते भी नहीं ऐसी झंझटों में पड़ते भी नहीं सैड विटगिंस्टिन ने कभी किसी को प्रेम नहीं किया अन्यथा उसे पता चल जाता साधारण जीवन में भी एक स्त्री के तुम प्रेम में पड़ जाओ या एक पुरुष के और उसे भी कहना मुश्किल हो जाता है। प्रेम क्या है कौन कब कह पाया है प्रार्थना तो और आगे की बात है परमात्मा तो और और आगे की बात है लेकिन प्रेम को ही कौन कह पाता है जिस स्त्री के सौंदर्य से तुम मुक्त हुए हो उसके सौंदर्य को शब्दों में कहा बांध पाते हो एक स्त्री का जो क्षण है जैसे तुम क्षणभंगुर हो जो अभी है और कल नहीं हो जाएगी और जिसका यौवन जो आज बड़ा उद्दाम है और आज बड़ा प्रगाढ़ है, कल विदा हो जाए पानी का बबूला है पानी के बबूले पर चमक गई सूरज की किरण पानी के बबूले पर चमकी सूरज की किरण ने छोटा सा इंद्रधनुष पैदा कर दिया है लेकिन नहीं एक स्त्री का सौंदर्य भी कहां बंध पाता शब्दों में एक पुरुष का सौंदर्य कहां बंध पाता शब्दों में छोड़ो स्त्री पुरुष को क्योंकि स्त्री पुरुष फिर भी विकास का अंतिम चरण है एक फूल का सौंदर्य कहां बंध पाता शब्दों में कौन कब कह पाया बड़े महाकवि टेनिसन ने कहा है अगर एक फूल को मैं कह पाऊ पूरा का पूरा तो उस फूल के कहने में ही सारे अस्तित्व के संबंध में वक्तव्य हो जाए एक फूल को अगर कह पाऊं पूरा का पूरा जितनी गंध उसकी जितना रंग उसका जितना रस उसका जितना सौंदर्य उसका लेकिन कहां हम कह पाते फिर जाने दो फूल भी जरा रहस्य में किसी ने तुम्हारे मुंह में बतासा रख दिया उसकी मिठास कहां कह पाते हो अनुभव तो होता है और ये मत सोचना कि तुम कहने लगे मीठा मीठा तो तुमने कह दिया कहने का मतलब ये होता है कि जिसने कभी मिठास नहीं देखी उसको समझा पाओ तब कहा अगर बुद्ध कबीर से कहें और कबीर समझ जाएं ये कोई कहना ना हुआ कबीर यारी से कहें और यारी समझ जाएं ये कोई कहना ना हुआ आंख वाले आंख से प्रकाश की बातें करें ये कोई कहना ना हुआ कहने का तो मजा तब है जब आंख वाला बोले और अंधा समझे निर्वचन का क्या अर्थ होता है निर्वचन का अर्थ होता है जिसने जाना वह बोले और जिसने नहीं जाना वह समझे तो निर्वचन तुम समझ लेते हो किसी ने कहा मीठा तुम समझ गए कि क्या अर्थ है मगर कैसे समझे तुम शब्द से समझे मीठे शब्द ने तुम्हें कुछ मिठास दी नहीं तुमने भी बतासे खाए तुमने भी बतासों का स्वाद लिया है तुम जानते हो कि मीठे शब्द का क्या अर्थ है अर्थ शब्द में नहीं है तुम्हारे अनुभव में इसलिए मीठा शब्द सार्थक मालूम होता है लेकिन उस आदमी को कहो जिसने मिठास जानी नहीं समझो एक छोटा बच्चा पैदा हो तभी हम उसकी जीभ में मिठास को अनुभव करने वाले जो तंतु हैं उनको बिजली का शाक देकर खत्म कर दें बिल्कुल आसान है इसमें कुछ अड़चन नहीं पूरी जीभ मिठास का अनुभव नहीं करती जीभ का कुछ हिस्सा है जो कड़वाहट का अनुभव करता है कुछ हिस्सा है जो मिठास का अनुभव करता है कुछ हिस्सा है जो खटास का अनुभव करता है जीभ पूरी की पूरी सारे अनुभव नहीं करती इसलिए कभी तुम देखना अगर कड़वी दवा तुम पीते हो या कड़बी दवा की गोली तुम खाते हो तो तुम्हें चाहे ख्याल में हो या ना हो कड़वी दवा की गोली जब भी कोई निकलता है तो उसे जीप के बीच में रखता है अब की दफे तुम ख्याल करना अनजाने ही करते रहे हो जीप के बीच में रखते हो क्योंकि बीच में कड़वाहट का अनुभव नहीं होता और फिर जल्दी से पानी गटक जाती हो क्योंकि जीप का जो आखिरी हिस्सा है उसको अगर गोली छुए तो कड़वाहट का अनुभव होता वही कड़वाहट के तंतु हैं और यह तंतु तो बड़े सूक्ष्म बड़े जल्दी मारे जा सकते बुखार में मर जाते हैं बिजली के शाख की तो जरूरत क्या है एक आठ दस दिन बुखार आ गया फिर स्वाद नहीं मालूम होता क्योंकि वो तंतु बड़े सूक्ष्म हैं और नाजुक हैं हम एक बच्चे के साथ ये प्रयोग कर सकते हैं कि बच्चा पैदा हो और उसके जितने तंतु हैं मिठास को अनुभव करने वाले उनको हम साफ ही कर दें उनकी प्लास्टिक सर्जरी कर दें उनको निकाल के अलग ही कर दें जीप को छील दें फिर तुम कहना इससे कि बतासा मीठा है वो कहेगा कुछ और कहो इतने से कुछ नहीं होता मीठा यानी क्या मीठे से तुम्हारा मतलब क्या है तुम भी बड़े हैरान हो गए क्या मीठे से क्या मतलब बताना है मीठा यानी मीठा वो कहेगा इससे कुछ हल नहीं होता ये तो पुनरुक्ति है मीठा यानी मीठा इसमें क्या हल हुआ जरा समझा के बताओ क्या समझा के बताओगे नहीं अनुभव होते हैं और फिर भी निर्वचन नहीं हो पाता और जिन अनुभवों का निर्वचन हो जाता है उसका केवल इतना ही अर्थ है कि वो सामान्य अनुभव है सभी को उनका अनुभव हो रहा है लेकिन परमात्मा का अनुभव तो बड़ा असामान्य अनुभव है कभी कभार एक के दुख के विरले व्यक्ति को होता है उस विरले व्यक्ति की मुसीबत समझो उसने जान लिया लेकिन अब तुमसे कैसे कहे गूंगे केरी सरकर बिल्कुल गूंगा हो जाता वैसा आदमी और ऐसा भी नहीं कि नहीं बोलता बुद्ध 42 वर्ष तक बोले मगर ईश्वर के संबंध में एक शब्द न कहा ही नहीं ईश्वर की बात ही बचाते रहे तुम पूछो ईश्वर की वो कुछ और ही उत्तर देंगे तुम पूछो ईश्वर की वो कहेंगे ध्यान करो अभी कोई उत्तर हुआ तुम भी कहोगे कि हम पूछते हैं ईश्वर क्या आप कहते हैं ध्यान करो हम पूछते जमीन की आप कहते आसमान की कोई उत्तर हुआ मगर बुद्ध भी क्या करें बुद्ध इतना ही कह सकते हैं तुम पूछते हो बतासा कैसा बुद्ध कहते हैं बतासा खाओ ध्यान यानी बतासा खाओ बतासा चखो उसी चखने से स्वाद मिलेगा इस जीवन के साधारण अनुभव भी किसी का सौंदर्य प्रकट नहीं हो पाता तुमने अगर प्रेम किया हो तो तुम्हें थोड़ा अनुभव मिलेगा उसका जो अनिर्वचनीय कितनी रंगी है फसा कितनी हसीन है दुनिया कितना सरसार है जो के चमन आराई आज तू इस इस सलीके से सजाई गई बज में गए तो तू भी दीवारे अजंता से उतर आई आज जब कोई किसी के प्रेम में पड़ता है तो उसे अनुभव होता है कितनी रंगी है फजा कितनी हंसी है दुनिया कितना सरसार है जो के चमन आ रहा आज यही उद्धान रोज तुम इससे गुजरते थे और आज जब तुम्हारी आंखें प्रेम से भर गई तब तुम्हें लगेगा कैसा उत्सव हो रहा है वृक्षों में आज यही वातावरण सदा से था लेकिन आज इसमें एक रस धार बहने लगेगी यही दुनिया और आज एकदम हसीन हो जाएगी ऐसी हसीन कि कभी ना थी कितनी रंगी है फजा कितनी हसीन है दुनिया कितना सरसार है जो कि चमन आ रही आज इस सलीके से सजाई गई बज में गहती तू भी दीवारे अजंता से उतर आई आज और जब भी तुम किसी स्त्री को प्रेम करोगे तुम्हें ऐसा ना लगेगा कि वो स्त्री साधारण सारी दुनियाओं से साधारण समझे मगर तुम्हें तो लगेगा कि अजंता की दीवार से कोई अप्सरा की तस्वीर थी जो नीचे उतर आई दुनिया तुम्हें पागल कहेगी दुनिया कहेगी साधारण स्त्री हम भली भांति जानते लेकिन तुम्हारे लिए उस साधारण में आज कुछ असाधारण दिखाई पड़ा तुम्हारी प्रेम की आंख खुली आज साधारण साधारण नहीं रहा आज असाधारण हो गया हां विवाह कर लोगे और कुछ दिन इसके साथ रहोगे फिर साधारण साधारण हो जाएगा क्योंकि इतनी क्षमता तुम्हारी नहीं कि प्रेम की आंख सदा खुली रख सको वो तो सुहागरात पूरे होते होते ही बंद हो जाती है लेकिन जब तुम्हारी प्रेम की आंख खुली है थोड़ी सी तब तुमसे कोई पूछे कि वर्णन करो विवेचन करो विश्लेषण करो व्याख्या करो तुम एकदम गूंगे हो जाओगे तुमसे कुछ कहते ना बनेगा कितनी रंगी है फजा कितनी हंसी है दुनिया कितना सरसार है जौके चमन आ आज इस सलीके से सजाई गई बजमें गहती तू भी दीवारे अजंता से उतराई आज रू नुमाई की यह सायत यह तिही दस्ती यह शौक न चुरा सकता हूं आंखें न मिला सकता हूं प्यार सौगात बफा नज़ मोहब्बत तोहफा यही दौलत तेरे कदमों पर लुटा सकता हूं कब से तखील में नर, लर जा था यह नाजुक पैकर कब से खाबों में मचलती थी जबानी तेरी मेरे अफसाने का उन्वान बनी जाती है ढल के सांचे में हकीकत की कहानी मेरी मरहले झेल के निकला है मजाक तखलीक सही ये पहम ने दिए हैं और खाल तुझे जिंदगी चलती रही कांटों पे अंगारों पर तब मिली इतनी हसीन इतनी सुबक चाल तुझे तेरे कामत में है इंसान की बुलंदी का विकार दुख तेरे शहर है तहजीब का सहकार है तू अब न झपकेगी पलक अपना हटेंगी नजरें हुस्न का मेरे लिए आखिरी मे है तू यह तेरा पैकर सीमी यह गुलाबी सारी दस्ते मेहनत ने सफक बन के उड़ा दी तुझको जिससे महरूम है फितरत का जमाले रंगी तरबियत ने वो लताफत भी सिखा दी तुझको आग ही ने तेरी बातों में खिलाई कलियां इल्म ने सक्री लहजे में निचोड़े अंगूर दिल रुबाई का यह अंदाज किसे आता था तू है जिस सांस में नजदीक उसी सांस में दूर तेरी हस्ती तेरी मस्ती तेरा जलवा तेरा हुसन सौ दिए जलते हैं उमड़ी हुई जुलमत के खिलाफ लबे सादाब पे छलकी हुई गुलनार हंसी इस बगावत एक बगावत है यह आईने जराहत के खिलाफ हौसले जाग उठे सोजे यकीन जाग उठा निघे नाच के बेनाम इशारों को सलाम तू जहां रहती है उस अर्ज हंसी पर सजदा जिन पर तू मिलती है उन राहों को सलाम आ करीब आ कि यह जूड़ा मैं परेशान कर दू तस्नकामी को घटाओं का प्याम आ जाए जिसके माथे से उभरती हूं हजारों सुबह मेरी दुनिया में भी ऐसी कोई शाम आ जाए एक छोटा सा प्रेम एक साधारण सी स्त्री पुरुष का प्रेम और सारे शब्द ओछे मालूम पड़ने लगते तो प्रार्थना की तो बात ही कैसे करें और फिर परमात्मा वह तो परम प्रिय है उसके लिए न कोई शब्द है, न कोई और अभिव्यक्ति का उपाय और माध्यम है तुमने पूछा है उस परम परमप्री का निर्वचन क्यों नहीं हो सकता क्योंकि वह परम परमप्री है इसलिए तुमने पूछा जिसका अनुभव हो सकता उसका निर्वचन क्यों नहीं क्यों कि उसका अनुभव विरले लोग करते अनुभव करने वाले दो लोगों के बीच निर्वचन हो सकता है और कहने की भी जरूरत ना पड़े बिन कहे भी हो सकता है फरीद और कबीर का मिलना हुआ था दो दिन तक सांत बैठे रहे ना कोई कोई बोला ना कुछ चाला ना कबीर ने कुछ कहा न फरीद ने कुछ कहा दोनों के शिष्य तो बड़े आतुर होकर बैठे थे कि कुछ बात होगी कुछ गुफ्तगु होगी इन दो पहुंचे हुए सिद्धों में कुछ चर्चा होगी हम पर भी कुछ बुनाबांदी हो जाएगी अमृत की इनके बीच कुछ लेनदेन होगा तो हम भी कुछ सुन लेंगे मगर नहीं कुछ बात हुई एक शब्द नहीं आदान प्रदान हुआ मिले तो गले मिले फिर विदाई हुई तो गले में मिलके विदाई हो गई जैसे ही दोनों विदा हुए कबीर के शिष्यों ने कबीर से पूछा कि ये क्या हुआ आप हमसे तो इतना बोलते आपकी जवान क्यों खो गई आप चुप क्यों रह गए कबीर ने कहा ना समझो तुमसे बोलता हूं ताकि तुम प्यास से भर सको उस परमात्मा की मगर अगर फरीद से बोलता तो ना समझी होती क्योंकि जहां मैं हूं वहीं फरीद वहां बोलने की कोई बात ही नहीं जो मैंने चखा वही उन्होंने चखा है उन्हें भी स्वाद पता मुझे भी स्वाद पता है। गले मिले उतने में बात हो गई आंख में आंख डाली उतने में सब हो गया फरीद के शिष्यों ने भी पूछा कि आपको क्या हुआ जैसे ही गांव से विदा हुए आप चुप क्यों रहे हमसे तो इतना बोलते हैं फरीदने का पागलो बोल के क्या अपनी वजियत करवानी थी वो जो आदमी है उसे पता ही है उससे बोलना क्या उससे कहना क्या हम दोनों एक ही सागर में डुबकी मार रहे हैं अब मैं कहूं कि बड़ा मजा आ रहा है सागर में डुबकी मारने का तो ये व्यर्थ होगा वक्तव्य क्योंकि वो भी डुबकी मार रहे हैं उसी सागर में मेरा और उनका अनुभव एक मैं भी मिट गया हूं वो भी मिट गए ये तो जब हाथ में हाथ लिया तभी समझ में आ गया, फिर कहने को क्या बचा था तो ये विरोधाभास ख्याल में रखना इस जगत में तीन तरह की वार्ताएं हो सकती पहली वार्ता जो तुम्हें जगह जगह होती हुई मिलेगी दो अज्ञानियों के बीच जगह जगह हो रही सिर फोड़ी एक दूसरे के खोपड़ी में अपना अपना कचरा डाल रहे हैं बड़ा विवाद है मैं सही तुम गलत बड़ी मैं मैं तू तू है सारा संसार इस वार्ता से भरा हुआ है दूसरे ढंग की वार्ता एक ज्ञानी और अज्ञानी के बीच वहां बड़ी कठिनाई है पहली वार्ता में कोई कठिनाई नहीं न तुम्हें पता है ना उसे पता है दोनों का अनुभव शून्य इसलिए मजे से बात करो ईश्वर के संबंध में बात करो मोक्ष के संबंध में बात करो कोई अड़चन नहीं पान वाले भी तांगे वाले भी ब्रह्मचर्चा कर रहे हैं कोई अड़चन नहीं अड़चन है दूसरे ढंग की वार्ता में जब ज्ञानी अज्ञानी से बोलता है क्योंकि ज्ञानी बोलता कुछ अज्ञानी समझता कुछ और यह बिल्कुल स्वाभाविक है इसलिए अज्ञानी को सुनने का ढंग सीखना पड़ता है सुनने की कला सीखनी पड़ती और ज्ञानी को अपनी अभिव्यक्ति को मांझना पड़ता है इसलिए सभी जानने वाले सदगुरु नहीं होते जान तो लेते हैं मगर जाना नहीं पाते सभी जानने वाले सदगुरु नहीं होते फिर कौन जानने वाला सदगुरु होता है जिसने जाना है और जिसने उस कला को भी ईजाद किया है जिससे अज्ञानियों के अंधेरे में भी थोड़ी सी खबर पहुंचाई जा सके थोड़ी सी भनक से ही, थोड़ी सी ध्वनि जगाई जा सके सदगुरु का अर्थ होता है ऐसा ज्ञानी जिसने स्वयं तो जाना है जो दूसरों को जगाने की कला में भी है। करोड़ों लोगों में एक ज्ञानी होता है हजारों ज्ञानियों में एक आध सदगुरु होता है ये दूसरी वार्ता बड़ी कठिन है अति कठिन है। इस झंझट में बहुत से ज्ञानी तो पढ़ते ही नहीं जान लिया फिर वो चुपचाप आंख बंद करके रह जाते फिर वो बोलते ही नहीं फिर वो चुप्पी साध लेते कौन झंझट करे कौन सिर मारे ये तो महाकरुणा पैदा हो तो ही संभव हो पाता है सिर मारना नहीं तो जिनको तुम समझाने चले हो वही तुम्हारी गर्दन काटने को तैयार होते कौन झंझट में पढ़े समझो जीस अगर चुप रह जाते तो सूली ना लगती सुकरात अगर चुपचाप बैठा रहता मस्त रहता अपनी मस्ती में तो जहर न पिलाया गया होता और मंसूर ने अगर अनल हक की घोषणा न की होती अज्ञानियों के सामने कि मैं ब्रह्म हूं कि मैं सत्य हूं कि बंदे में और खुदा में कोई फर्क नहीं है बंदा खुदा है अगर यह घोषणा न की होती घोषणा की थी कि लोग समझ सके याद दिलाने के लिए मगर लोगों ने बदला लिया हाथ पैर काट डाले गर्दन तोड़ दी बहुत से ज्ञानी चुप रह जाते और मजा यह है कि अज्ञानी भी इन चुप रह जाने वाले ज्ञानियों से बहुत प्रसन्न होते उनको सूली भी नहीं चढ़ाते जहर भी नहीं पिलाते क्यों अज्ञानी उनको सूली नहीं देते दें भी कैसे उन्होंने कुछ कहा ही नहीं कहें तो अड़चन शुरू हो और दूसरा अज्ञानियों को भी इसमें सुख रहता है कि चुपचाप है हमारी जिंदगी में कोई झंझट खड़ी नहीं करते लेकिन कुछ ज्ञानी करुणावश बोले पृथ्वी उनके बोलने के कारण सौभाग्यशाली है इस पृथ्वी पर जो थोड़ी बहुत गरिमा है गौरव है वो इन थोड़े से बुद्ध पुरुषों के कारण है जो बोले जो हर झंझट उठा के बोले जो उनसे बोले हैं जो उनके दुश्मन हो जाएंगे बोलने के कारण मगर बोलें, बुद्ध ने कहा है, दो तरह के ज्ञानी होते हैं एक अरहत और एक बोधिसत्व अरहत वे जो बोलते नहीं जान के चुप हो जाते बोधिसत्व वे जो जानकर जगाने की चेष्टा में संलग्न होते और तीसरी वार्ता है दो ज्ञानियों के बीच करनी ही नहीं पड़ती चुपचाप बैठ गए हो गई एक वार्ता है दो अज्ञानियों के बीच बहुत करो बहुत सिरमारी होती फल कुछ भी नहीं और एक वार्ता है दो ज्ञानियों के बीच शब्द उठते ही नहीं कहने के पहले जो कहना कह दिया जाता है समझ लिया जाता है और इन दोनों के बीच में एक वार्ता है ज्ञानी और अज्ञानी के बीच वह सर्वाधिक कठिन है और वहीं निर्वचन का सवाल उठता है अनुभव है ऐसे जो कहे नहीं जा सकते लेकिन फिर भी उनके संबंध में तुम्हारी प्यास जगाई जा सकती है तुम्हारे भीतर प्रज्वलित की जा सकती है एक अग्नि एक लपट जो उन अनंत अनंत सूर्यों की तलाश में निकल जाए तुम्हारे पंखों को फड़फड़ाने की कला दी जा सकती है तुम्हें हिलाके जगाया जा सकता है ताकि तुम उस अनंत की यात्रा पर चलो ताकि तुम परमात्मा की खोज में लगो परमात्मा के संबंध में जो भी कहा जाता है वो परमात्मा के संबंध में नहीं कहा जाता सिर्फ तुम्हारी प्यास को उभारने के लिए कहा जाता है और तुम्हारी प्यास जग जाए तो उसी प्यास में तुम्हारा अहंकार जलने लगता है उसी प्यास की लपटों में तुम जल जाते हो मिट जाते हो और जहां तुम मिट गए वहां परमात्मा है मैं करना हो जाना परमात्मा का होना है मिटो ताकि हो सको वे मंदिर देना जलाओ एक लपट एक दिया अपने भीतर प्यास का मंदिर हो तुम तो। ज्योति को जगाओ अपने मंदिर में वही ज्योति तुम्हें महाज्योति की तरफ ले चलेगी वही ज्योति एक दिन महाज्योति बन जाती आज इतना है